ओम। श्री परमात्मने नमः अथ तृतीय अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मताबुद्धिर्जनादन तत्कर्मणी घोरे म निजयसि केशवा पदछेद ज्यायसी चेतकर्मण ते मताबुद्धिजनादन तत्कर्मणि घोरे मं निजयशि केशवा अन्वय एव जनार्दन हे जनार्दन यदि ते आपको कर्म कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान ज्यायसी श्रेष्ठ मता मान्य है तत तो फिर केशव हे केशव माम मुझे घोरे भयंकर कर्मणि कर्म में किम क्यों निजयसी लगाते हैं व्याश्रेणवाक्य बोद्धि मोहायसी वे तदेकद निश्चिद ये न्रेयुयादछेद व्यामीश्रेण इववाक्य बुद्धि मोहायसीव इवमे तत अहम् तत्कदि शब्दार्थः आंवय शब्दाथ व्याश्रेडइव मिले हुएशिवाक्यन वचनोसी मे मेरी मेरीबु बुद्धिको मोहयसि इव मानो मोहित कर रहे हैं इसलिए तत उस एकम एक बात को निश्चित्य निश्चित करके वद कहिए येन जिससे अहम मैं श्रेय कल्याण को अपनोयाम प्राप्त हो जाऊँ वाच लोके द्विवधन निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैया न ज्ञान सांख्या कर्मयोगे योगिना पदछेद लोके अस्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैयान ज्ञान कर्म सांख्या कर्मयोगेन योगीना अन्वय एवं शब्द हे निष्पाप अस्न इस लोके लोकल द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा निष्ठा मै मेरी द्वारा पूरा पहली प्रोक्ता कही गई है उनमें से सांख्यानाम सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगेन ज्ञान योग से और योगिनाम योगियों की निष्ठा कर्मयोगेन कर्मयोग से होती है न कर्मण्य पुषोश्ते नसनाद सिद्धि सद्छेद न च न पुरुषः कर्मणकम्यश्ते नसनाव सिद्धि सी अन्वय शब्दार्थः पुरुषः मनुष्य न तो कर्मण कर्म का अनाभाके्य निष्कर्मता को यानी योगनिष्ठाको अस्नुते प्राप्त होता है और न न एव कर्मों के केवल त्यागम से से सिद्धि सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही समिगछति प्राप्त होता है न ही कश्चि जातु जातुतिषतकमक्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजर्गुदेद नि कचित्षणमी जातिकमकते अवशकर्म सर्व प्रकृतिजह गुण अन्वय एवं शब्दार्थ ही निस्संदेह कश्चि कोई भी मनुष्य जातु किसी भी काल में छड़म क्षण मात्र अपि भी अकर्मकृत बिना कर्म किए न नही तिष्ठति रहता ही क्योंकि सर्व सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित प्रकृति गुण गुणों द्वारा अवशः परवश हुआ कर्म कर्म करने के लिए कार्य बाध्य किया जाता है कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियायम्य आस्ते मनस इंद्रियार्थन् विमूढ़ात् मिथ्याचार उच्य से पदछेद कर्मेंद्रिया संयम्य य आस्ते मनस स्म इंद्रियामूात् मिथ्याचार उच्य से अन्वय एव शब्द यह जो विमूढ़ात्मा मूढ़बुद्धिमनुष्य कर्मेन्द्रियाणी समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से संयम्य रोककर मनसा मन से उन इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ती रहता है सह वह मिथ्याचार मिथ्याचारी अर्थ उच्यते कहा जाता है येन्द्रिया मनसा नम्याभतेर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगशक्त सवीशिष्य पदछेद यू इंद्रियामनस नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियमयोगशक्त सह वीशिष्यन्वय शब्दा तु किंतु अर्जुन हे अर्जुन यह, जो पुरुष मनसा मन से इंद्रियाणी इंद्रियों को नियम्य वश में करके असक्त अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रिय समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोगम कर्मयोग का आरभते आचरण करता है सह वही विशिष्यते श्रेष्ठ है नियतं कुरु कर्मणः यत कुर कर्म कर्मज्यामण शरीरयात्रा चेन प्रसिद्द पदछेद नियत कुर कर्म कर्मज्यायम शरीरयात्रा अभी चाह प्रसिद्ध प्रसिद्धत अकर्मण अन्वय एवं शब्दार्थ तु नियतम शास्त्रविहित कर्म कर्तव्य कर्म कुरु कर ही क्योंकि अकर्मण कर्म न करने की अपेक्षा कर्म कर्म करना ज्याय श्रेष्ठ है तथा अकर्म कर्म न से ते तेरा शरीर यात्रा शरीर निर्वाह अपि भी न नहीं प्रसिद्ध एत सिद्ध होगा यज्ञाकणकोयं कर्मबंधन तदर्थ कर्म, कर्म कौंते मुक्तसंगह समाचर यज्ञार्थात अन्यत्र लोकह अयम कर्मबंधन तदर्थ कर्म, कर्म कौन मुक्तसंगह समाचर सचर अन्वय एवं शब्दार्ञा यज्ञ के निमित किए जाने वाली कर्म कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र दूसरी कर्मों में लगा हुआ ही अयम यह लोक मनुष्य समुदाय कर्मबंधन कर्मों से बंधता है इसलिए कौंतेय हे अर्जुन तू मुक्तसंग आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ के निमित्त ही भली भाति कर्म कर्तव्य कर्तव्यकर्म समाचर कर सहय्यावाच प्रजापति पद उत्ष्ट कामधेद सहय्ञा प्रजा सृष्ट् पूरा उवाच अनेन प्रजापतीन प्रश्व्युमेष वह अस्तु अस्तुष्ट काम अन्वय एव शब्दारजापति प्रजापतिब्रह्म कल्पके आदि में प्रजाह, प्रजाओं को सृष्ट रचकर उनसे उवाच कहा कि यूयम तुम लोग अनेन इस यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्व वृद्धि को प्राप्त हो और ऐश यह यज्ञ वह तुम लोगों को इष्टकामधुप इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो भावतान ते परस्परं श्रेयः दवा भाव व भावयत परप्यसच्छेदन ते दिवा भावंत परस्परं पर श्रेय परम अवाप्य सन्वय एवं अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं को भावयत उन्नत करो और ते वे देवा देवता वह तुम लोगों को भावयु उन्नत करें एवं इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को भावयत उन्नत करते हुए यूयम तुम लोग परम परम श्रेय कल्याण को अवाप्यसत प्राप्त हो जाओगे इष्टान भोगान ही ओ देवा दास यता तैर्दत्तायेभ्यो यो भुंक्तेन एव पदछेद इष्टा भोगा दाशयता तैह दत्तान अदाए युक्तेन सह अन्वय एवं शब्दार्थ यज्ञ भाविता यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवा देवता व तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्टान इच्छित भोगान भोग ही निश्चय ही दास्यंत देते रहेंगे इस प्रकार तेह उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोग को यह जो पुरुषए इनको अप्रदाय बिना दिए स्वयं भुंगते भोगता है स वह स्तेन चोर एव एवं है यज्ञ यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यकुष भुंजते ते थघं पाप ये पचंत्यात्मक पदछेद यज्ञशिष्टाशिन सत मुच्यकिष भुञ्जते ते तु अघं पापा हा ये पचंते आत्मकार अन्वय एवं शब्दार्थ यज्ञ यज्ञशिष्टाशीन यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाली संत श्रेष्ठ पुरुष सर्वकिलविष सब पापों से मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं और ये जो पापाह पापी लोग आत्मकारणात् अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचंती अन्न पकाते हैं ते वे तू तो अघम पाप को ही भुंजते खाते हैं अन्नादवंति भूताने पर जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुभव पदछेद अन्ना भूतानी पर्जन अन्नसंभव यज्ञ पर कर्म समुव कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्मा तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नि ये प्रतिष्ठेद कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्म अक्षरसमुद्भव तस्मागतम ब्रह्म निज्ञे प्रतिष्ठित अन्वय प्राणी अन्नात अन्न से भवती उत्पन्न होते हैं अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति पर्जन्या वृष्टि से होती है पर्जन्य वृष्टि यज्ञात यज्ञ से भवति होती है और यज्ञ कर्म समुद्भव विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म कर्म समुदाय को तो ब्रह्मोद्भव वेद से उत्पन्न और ब्रह्म वेद को अक्षर समुदवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ विधि ज्ञान तस्मा इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम, सर्वव्यापी ब्रह्म परम अक्षर, परमात्मा सदा ही यज्ञे में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है प्रवर्ति चक्र नानुवर्त यह अघायुरद राम मोघम पाथ स जीवती पदछेद प्रवर्ति चक्र नुनर्तयतिह यघायु इंद्रारा मोघं पाथ स जीवती अन्वय इव श पार्थ हे पार्थ यह जो पुरुष इह इस लोक में एवं इस प्रकार परंपरा से प्रवर्तित प्रचलित चक्रम चक्र के न अनुवर्तयति अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता सह वह इंद्रियाराम इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पुरुष मोघम व्यर्थ ही जीवति जीता है यस्वामरतिरवत्म तृप्त मानव च संतुष्टः तस्य त्य न विद्यते च आत्मनि वि पदछेेद य तस्य सैत्मतृताव न विद्यते अन्वय एवं शब्द तो परंतु य जो मानव मनुष्य आत्मरति आत्मा में ही रमण करने वाला च और आत्मतृप आत्मा में ही तृप्त चथा आत्मनि एव आत्मा में ही संतुष्ट संतुष्ट सैत हो उसके लिए कार्य कोई कर्तव्य न नहीं नए नैत कृतेनाथो नैह कशन न न चास्य चाशूतेषु कशिदाश्रय न एव तस्य कृतेन अर्थ न नकृतेन इह न च अस्य कशन नषु कस्िद्यपाश्रय अन्वय तस्य उस महापुरुष का इह इस विश्व में न न तो कृतेन कर्म करने से कशन कोई अर्थ प्रयोजन रहता है और ना, ना न न अकृतेन कर्मों के ना करने से एवं कोई प्रयोजन रहता है क्या तथा सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों में भी अस्य इसका कश्चि किंचन मात्र भी अर्थ अर्थव्याश्रय स्वार्थ का संबंध न नहीं रहता तस्माशक्त सतत कार्य कर्म सामचर असक्त्योहर कर्म परमानों पुरुष पदछेद तस्माशक्त सतत कार्य कर्म समाचार आसक्त ही आचरन कर्म परम आपनोति पौरुष अन्वय एवं शब्दार्थः तस्मा इसलिए तो सत्तम निरंतर आसक्त आसक्ति से रहित होकर सदा कार्य कर्म कर्तव्य कर्म को समाचार भली भांति ही क्योंकि असक्त आसक्ति से रहित होकर कर्म कर्म आचरण करता हुआ पुरुष मनुष्य परम परमात्मा को आपनोति प्राप्त हो जाता है जनकादयः कर्म ही संसि आस्थिताजनकादय लोकसंग्रही संप्यमर्हसी पदछेद कर्मणव आस्थिताः जनकादयः जनकादय एव अपि कर्तुम अरहसि कर्तम एवं शब्दार्थः जनकादयः जनकादी ज्ञानी जनभी कर्मणा रहित कर्मद्वारा एव एवं संसिधि परम सिद्धि को आस्थिताः प्राप्त हुए थे ही इसलिए तथा लोक लोकसंग्रह लोक संग्रह को संपशन देखते हुए अभी भी तू तु कर्तुम कर्म करने को एव ही अर्सी योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है यद्यचर श्रेष्ठ तेवेतरो जनह लोकस्तदनुवर्तते आचरति श्रेष्ठः एव सण कुरते लोकस्तुर्तते पदछेद ये तत्वर अनुवर्तते सणक अनु तत्वर्तते शब्दार्थः श्रेष्ठः श्रेष्ठ पुरुष यत यत जो जो आचरति आचरण करता है इतरह अन्य जनह पुरुष भी तत्त तत वैसा वैसा एवं आचरण करते हैं सह वह यत जो कुछ प्रमाणम प्रमाण कुरुति कर देता है लोक समस्त मनुष्य समुदाय तत् की अनुवर्त अनुसार बरतने लग जाता है न मे पार्थस्ती कर्तव्यम त्रिषुलोकेशंचन नान वाप्त वर्त एव चकर्मणी नमे पार्थ पदछेद न मे पाथस्ती कर्तव्युकन ननवात वर्ती कर्मण अन्वय एव श पाथ हे अर्जुन मे मुझे इन त्रिशु त्रिष्तीनो लोकेशलोकों में न तो किंचन कुछ कर्तव्य कर्तव्य अस्थित है च और न कोई भी अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु अनवाप्तम अप्राप्त है तो भी मैं कर्मणि कर्म में एवं ही वर्ते वर्ता हूँ अर्थ कार्य में निमग्न रहता यदि हूँ यदिह वर्ते जातुकर्मण्यतंद्रित मम वर्तमान मनुष्यः पार्थ सर्वशः पदच्छेदः। यदि ही अहम न जातु कर्मणि अतन्द्रितः वर्ते जातुकर्मी अतंद्रिता मो वर्तमुर्त मनुष्यास अन्वय शब्दार्थः शब्दारि क्योंकि पार्थ हे पार्थ यदि यदि जातु अहम् कदाचिह अहम अतन्द्रित सावधान होकर कर्मणि कर्मों में न वर्तेयम वर्तूँ अर्थात कार्य उचित ढंग से न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्या मनुष्य सर्वश सब प्रकार से मम मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं उत्सिदेयरिमें लोका नाकुरिया कर्मचेद शंकर से चर्ता सामहनियामीमा प्रजा पदछेद उसी इमे उसीदेयु इमें लोकां कर्म चेत शंकर उपहनियाम इजा अन्वय एवं शब्दार्थः चेत यदि अहम् मैं कर्म कर्म न न कुरियां करूँ तो इमे ये लोकाह सब मनुष्य देयुह नष्ट भ्रष्ट हो जाए च और मैं शंकर संकरता का कर्ता करने वाला श्याम होम तथा इमाह इस समस्त प्रजा को उपहन्याम समस्तको उपहनिया नष्टेवाला बुनु सक्ता कर्म्य यथा कुर्वन्ति भारत कुरियां तथा सक्त चीकर्षूरलोकसंग्रह पदछेद कर्मणि कर्मी अविद्वांस यथा कुवती भारत लोकसंग्रहम् लोकसंग्रहय एव शब्दार्थः भारत हे भारत कर्मणि कर्म में सक्ता आसक्त हुए अविद्वांस अज्ञानी जन यथा जिस प्रकार कर्म कुरती करते हैं असक्त रहित विद्वान विद्वान भी लोक लोक संग्रह चिकित्सु करना चाहता हुआ तथा उसी प्रकार कर्म करे न बुद्धि बुद्धिभेद जनएत् अज्ञा कर्मसि विद्वान् विद्वा समाचरण पदछेद न बुद्धि बुद्धिभेद जनएत अज्ञा कर्मसोषे सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचार अन्वय एवं शब्दार्थः युक्तः परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए विद्वान ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मसंगी नाम शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञान अज्ञानियों की बुद्धिभेदम बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न जनयित उत्पन्न न करी किंतु स्वयं सर्वकर्माणि शास्त्र समस्त कर्म समाचरण भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही जोषीत कर्वावे प्रकृते क्रीयं गुण कर्मा सर्वस अहंकार विमूात्मा कर्ताह मी मेरे प्रकृतेह प्रकृते क्रीयं गुण कर्माणि कर्मास अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते अहम मन्वय एवं शब्द सब प्रकार से प्रकृते प्रकृति के गुण गुणों द्वारा क्रीय किए जाते हैं तो भी अहंकार विमूढ़ात्मा जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी अहम करता मैं करता हूँ इति ऐसा मनते मानता है तत्वविमहा कर्म इति मत्वा न सज्जते अन्वय एवं शब्द तु परंतु महाबा हे महाबाहो गुणकर्म विभाग विभाग और कर्म विभाग के तत्वित तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणेशु गुणों में वर्तन्ते बरत रहे हैं इति ऐसा मत्वा समझकर उनमें न सज्जते आसक्त नहीं होता प्रकृतिर गुण समूढ़ सज्जन्ते सज्जते गुणकर्मसु तत्विदो मंदा कृत्ना विचालि पदछेद प्रकृते गुण गुणसमूढ़ा सजुकर्मसु तास्णविद मंदन कृष्णविद्न विचा अन्वय एव शब्दार्थ प्रकृते प्रकृति के गुण गुणसमूढ़ गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण कर्मसु गुणों में और कर्मों में सज्जनते आसक्त रहते हैं तान उन अकृत्न विद पूर्णतया न समझने वाले मंदान मंद बुद्धि मंदबुद्धिअ्ञानियों को कृत्सन पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी न विचात विचलित ना करे मयि सर्वाणी कर्माणी सन्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्मो भूतवा युध्यस्वीगतजर पदछेद मयि सर्वाणी कर्मा सध्यात्मचेतसा निराशि निर्म भूता युध्यस्वीगतजर अन्वय एवं शब्द अध्यात्मचेतसा मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मई मुझ में सन्यास्य अर्पण करके निराशि आशारहित निर्ममह ममता रहित और विगत ज्वरह संताप रहित होकर होकरुस्व युद्धकर ये मे मतम नितमनुतिषंति मनवादंत नूय मुच्ये कर्मचेद ये मे मतम मत अनुतिष्ठन्ति ठती मनवा अनसूयता मुच्यन्ते ते अपि अ कर्मय एवं शब्दार्थः ये जो कई मानवा मनुष्य दृष्टि से रहित और श्रद्धावंत श्रद्धा युक्त होकर मैं मेरे इदम इस मतम मत का नित्यम सदा अनुतिंती अनुसरण करते हैं ते वे अपि भी कर्म भी संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं ये येद्यसूयो नुत्तिषं मतज्ञानूढ़ चेतस पदछेद ये तो ऐसा अभ्यसूयता ननुति मे नष्ट अचेतस अन्वय इयम शब्दार्थ तो परंतु ये जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूंत दोषारोपण करते हुए मे मेरे एतत इस मतम मत के न अनुतिषंती अनुसार नहीं चलते हैं तान उन अचेतस मूर्खों को तू सर्वज्ञान विमूढ़ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्टान नष्ट हुए ही विधि समझ सदृशम चेष्टते स्वस्या ज्ञानवानपि भूतानि चेष्टते प्रकृतिर्जानवन प्रकृति यीभूता पदछेद सदृशतेकृते ज्ञानवनी प्रकृति याताह किन्वय शब्दार्थ भूतानि सभी प्राणी प्रकृतिम प्रकृति को यानी प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं ज्ञानवान ज्ञानवान अपी भी स्वस्या अपनी प्रकृतिह प्रकृति की सदृशम अनुसार चेष्ट चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का निग्रह हठ किम क्या करिष्यति करेगा इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे इंद्रियन्द्रिये रागद्वेश तयोनस्माग्च्छेतो रागद्वेषो पंथिन पदछेद इंद्रिय्रिय हि अस्य पीपंथिन अन्वय एवं शब्दार्थः इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय के अर्थे अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो राग और द्वेष व्यवस्थितों छिपे हुए स्थित हैं मनुष्य को तयो उन दोनों के वशम वश में न नहीं आगच्छेद होना चाहिए ही क्योंकि त तो वे दोनों ही अस्य इसके कल्याण मार्ग में परिपंथिनो विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं श्रेयान स्वधर्मोविगुण परधर्मात्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः स्वधर्मः परधर्मात् पदछेद्रेयान्स्वधर्म स्वधर्मे परधर्मात्वुषिताधर्मे श्रेयः परधर्मः भयावहः भयावह अन्वय शब्दार्थ स्वनुष्ठितात् अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर परधर्मात् दूसरे के धर्म से विगुण गुण गुड़ रहित भी स्वधर्म अपना धर्म श्रेयान अति उत्तम है स्वधर्मी अपनी धर्म में तो निधनम मरना भी श्रेय कारक है और परधर्म दूसरे का धर्म भयावह भय को देने वाला है अर्जुन उवाच अथ के प्रयुक्त पापम चरति पौरुष अनच्छि वाषेय बलादिव पदछेद अथ केन अयम् प्रयुक्त चरति पुरुषः चरती अपि अनिछनि वाषेय बलाव नियोजितः अन्वय इव शब्दार्थः वाषेय हे कृष्ण तो अथ फिर अयम यह पुरुष मनुष्य स्वयं अनिच्छन न चाहता हुआ अपि भी बलात् बलात् अर्थात हट पूर्वक नियोजित लगाए हुए की इव भांति केन किस्से प्रयुक्त प्रेरित होकर पापम पाप का चरति आचरण करता है श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विदेनमी वैरी पदछेद काम क्रोध एष रजोगुणसुद्भव महाशनह महापापमा विद्धि एनम एनमण एव शब्दार्थ रजोगुण समुद्भव रजोगुण से उत्पन्न हुआ एष काम, काम ही क्रोध क्रोध है ऐश यहाशन यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और महापापमा बड़ा पापी है एनम इसको ही तू इह इस विषय में वैरिण वैरी विद्धि जान धूमेनाव्रियते वहन्नी यथादर्शो मल न यथोलबेनावृत गर्भ तेदृत पदछेद धूमेन आवृयते वहन यदर्शम तथा यहां इदम् आवृतम् अन्वय एवं शब्दार्थ यथा जिस प्रकार धूमेन धुएँ से अग्नि च और मलेन मैल से आदर्श दर्पण आवृयते ढका जाता है तथा यथा जिस प्रकार उल्बेन जेर से गर्भ गर्भ आवृत ढका रहता है तथा वैसे ही तेन उस काम के द्वारा इदम यह ज्ञान आवृतम ढका रहता है ज्ञानिनो आवृत ज्ञानमेन ज्ञानो निवैा कामेण कौंतेय दुष्फुरेनल पदछेद आवृत ज्ञानमेन ज्ञानवैरी कामूपेण कौंतेय दुष्फुरेण अन चन्वय एवं शब्दार्थ कौंतेय हे अर्जुन एतेन इस अन अग्नि के समान कभी दुष्फुरेण न पूर्ण होने वाले कामूपेण काम ज्ञान ज्ञानियों केवैरीवैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ज्ञान आवृत ढका हुआ है इंद्रियाड़ी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्य मोहत ज्ञान आवृत देहनम पदछेद इंद्रिया मन बुद्धिधिष्ठान उच्य से एक विमोयत ज्ञान आवृत्त देहन अन्वय एवं शब्दार्थः इंद्रियाणी इंद्रिया मनः, मन और बुद्धि बुद्धि ये सब अस्य इसके अधिष्ठान वासी उच्यते कहे जाते हैं ऐस यह काम एक इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य आच्छादित करके दे जीवात्मा को विमोहति मोहित करता है तस्मात्मिन्द्रियाण यादो नियम्या भरत प्रजहि पदच्छेदः पापमिनमं ज्ञान पदच्छे आदो नियम्या पदछेद तस्माद्रिया प्रजहि हि पापमजि एनम ज्ञान विज्ञाननाशनम शब्दार्थः तस्मात इसलिए भरतर्षभ हे अर्जुन तम तो तु, आदो पहले इंद्रिया इंद्रियों को नियम्य वश में करके इनम इस ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली पापमानम महान पापी कामको हिवश्य ही हि ही प्रजहि बलपूर्वक मंद्रियापराड़हु इंद्रिभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह पदछेद इंद्रिया पराड़ि आहुह इंद्रिभ्य परम मन मनस तू परुद्धि यह बुद्धे पर सहय एव शब्दार्थः इंद्रियाड़ी इंद्रियों को स्थूल शरीर से पराणि पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म आहु कहते हैं इंद्रियेभ्य इन इंद्रियों से परम पर मन मन है मनस मन से तू भी परा पर बुद्धि बुद्धि है तू और यह जो बुद्धेह बुद्धि से भी परतः अत्यतर हि सह वह आत्मा है। बुद्धे परम बुद्ध् संस्तभ्यात्मात्म जहिशत्रु महाबाहो काम दुरासद पदछेदुह पर बुद्ध् संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम दुरासद अन्वय एवं शब्दार्थः एवं इस प्रकार बुद्धिह बुद्धि से परम पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को बुद्धवा जानकर और आत्मना बुद्धि के द्वारा आत्मान मन को संस्तभ्य वश्मी करके महाबाहो हे महाबाहो तू इस कामरूप कामरूप दुरासदम् दुर्जय शत्रु शत्रु को जही मार डाल ओम। तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीताषत्सु ब्रह्म विद्यासंवाद कर्मयोगो नाम तृतीय